ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरी शंकर परसाई जी के बाल साहित्य में से एक आलेख चूहा और मैं चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था पर मेरा अहंकार इस चूहे ने, ने नीचा कर दिया जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का यह चूहा कर, कर लेता है जो इस जो देश, देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने, ने, ने मेरे ने साथ, ने ने साथ करके बता दिया इस घर में एक मोटा चूहा है जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में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 मैं तब अकेला लौटा घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर कर फोड़ डाली है वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा क्रॉकरी और डिब्बों में खाना तलाशता होगा उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा पर घर उसने नहीं छोड़ा उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था जब मैं घर में घुसा बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा मैं देख रहा था उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ मैं अकेला था बहन के यहाँ जो पास में ही रहती है दोपहर को भोजन कर लेता रात को देर से खाता हूँ तो बहन डिब्बा भेज देती खाकर मैं डिब्बा बंद करके रख देता चूहाराम निराश हो रहे थे सोचते होंगे यहाँ कैसा घर है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 पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता वह भूखा था मगर उसे सिर और पाओ की समझ कैसे आई वह मेरे पाओ की तरफ गड़बड़ नहीं करता था सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया मैं बड़ा परेशान क्या करूँ इसे मारू और यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा तो सड़े और, और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा चूहा दिन भर चूहाड़ाता और रात को मुझे तंग करता मुझे नींद आती मगर चूहा राम मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए उसने इस घर को अपना घर मान लिया है वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है क्यों बे तू तो आ गया है भरपेट खा रहा है मगर मैं भूखा मर रहा हूँ मैं इस घर का सदस्य हूँ मेरा भी हक है मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा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 एक, एक दिन बहन ने, ने चावल, चावल के पापड़ भेजे मैंने, मैंने तीन चार टुकड़े फर्श पर, पर डाल दिए चूहा आया, नौ नौ और लौट गया उसे, उसे चावल, चावल के पापड़ पसंद नहीं है मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए वह एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा अब यहाँ रोज मर्रा का काम हो गया मैं डिब्बा खोलता तो चूहा निकलकर देखने, देखने लगता मैं, मैं एक दो टुकड़े डाल देता वह उठाकर उठा ले जाता पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी भोजन मैं भोजन करके के रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता वह रात को उन्हें खा लेता और सो जाता इधर मैं भी चैन की नींद सोता चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया कहा होगा चल रे, मेरे साथ उस घर में मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है चल दोनों खाएंगे उसका बाप हमें खाने को देगा वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे हमारा भी हक है अब दोनों चूहाराम मजे में खा रहे हैं। मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे ऐसी भी बदतर हो गया है